महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व आधर्म पव एक आग्रस्तराज कितव्य कार्णन युधिषिर्वाच क्षेत्र से बंधुसों परसंक वृत्त सुतम सुतमन्त्रस्य भारत विभक्तुर राष्ट्र से असंभावित मित्र भिन्ना सर्वश परचक्रभियात दुर्बल से बली यहां आपन्न चेत सो ब्रोहि किम कार्यम अवशिषते युधिष्ठि ने पूछा भरत नंदन जिसकी सेना और धन संपत्ति छीण हो गई है जो आलसी है बंधु बांधवों पर अधिक दया रखने के कारण उनके नाश की आशंका से जो उन्हें साथ लेकर शत्रु के साथ युद्ध नहीं कर सकता जो मंत्री आदि के चरित्र पर संदेह रखता है अथवा जिसका चरित्र स्वयं भी शंकास्पद है जिसकी मंत्रणा गुप्त नहीं रह सकी है उसे दूसरे लोगों ने सुन लिया है जिसके नगर और राष्ट्र को कई भागों में बांटकर कर शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया है इसीलिए जिसके पास द्रव्य का भी संग्रह नहीं रह गया है द्रव्याभाव के कारण ही समाधान न पाने से जिसके मित्र साथ छोड़ चुके हैं मंत्री भी शत्रुओं द्वारा फोड़ लिए गए हैं जिस पर शत्रु दल का आक्रमण हो गया हो जो दुर्बल होकर बलवान शत्रु के द्वारा पीड़ित हो और विपत्ति में पड़कर जिसका चित्त घबरा उठा हो उसके लिए कौन सा कार्य शेष रह जाता है उसे इस संकट से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए विष्णुवाच बाह्य विजिगेश धर्मार्थ कुशल शुचि जबे न सिंधि पूर्वभुक्ता विश्व ने कहा राजन यदि विजय की इच्छा से आक्रमण करने वाला राजा बाहर का हो उसका आचार विचार शुद्ध हो तथा वह धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो तो पूर्वक उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए और जो ग्राम तथा नगर अपने पूर्वजों के अधिकार में रहे हो वे यदि आक्रमणकारी के हाथ में चले गए हो तो उसे मधुर वचनों द्वारा समझा बुझाकर उसके हाथ से छुड़ाने की चेष्टा करे यो धर्म विजिशो सलवान पाप निश आत्मन संधे नोचये जो विजय चाहने वाला शत्रु अधर्म प्राण हो तथा बलवान होने के साथ ही पापपूर्ण विचार रखता हो उसके साथ अपना कुछ खोकर भी संधि कर लेने की इच्छा रखें अपधनीम राजधानी राज तरे द्रव्येण चापद तद्भावयुक्तो द्रव्याणी जीवन पुनरुपाज अथवा आवश्यकता हो तो अपनी राजधानी को भी छोड़कर बहुत सा द्रव्य देकर उस विपत्ति से पार हो जाए यदि वह जीवित रहे तो राजोचित गुण से युक्त होने पर पुनः का उपार्जन कर सकता है या तुको सल्यागात्मान संत्यजय धर्मवीन खजाना और सेना का त्याग कर देने से ही जहां आपत्तियों को पार किया जा सके ऐसे ऐसी परिस्थिति में कौन अर्थ और धर्म का ज्ञाता पुरुष अपने सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु शरीर का त्याग करेगा और उधान सेता का धरे प्रधाभ्य सज्ञ है शत्रु का आक्रमण हो जाने पर राजा को सबसे पहले अपने अंतुर की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए यदि वहाँ शत्रु का अधिकार हो जाए तब उधर से अपनी मोह ममता हटा लेनी चाहिए क्योंकि शत्रु के अधिकार में गए हुए धन और परिवार पर दया दिखाना किस काम का जहाँ तक संभव हो अपने आप को किसी तरह भी शत्रु के हाथ में नहीं फंसने देना चाहिए यदि प्रकृप बाहो चोपनपीड़े छेड़े कोशे कार्यम मंत्रे युधिष्ठिर ने पूछा पितामह यदि बाहर राष्ट्र और दुर्ग आदि पर आक्रमण करके शत्रु से पीड़ा दे रहे हो और भीतर मंत्री आदि भी कुपित हो खजाना खाली हो गया हो और राजा का गुप्त रहस्य सबके कानों में पड़ गया हो तब उसे क्या करना चाहिए तदापनम क्षिप्रम एहतता एताव सांपरायिकम विश्र जी ने कहा राजन उस अवस्था में राजा या तो छिग्रही संधि का विचार कर ले अथवा जल्दी से जल्दी दुस्सह पराक्रम प्रकट करके शत्रु को राज्य से निकाल बाहर करे ऐसा उद्योग करते समय यदि कदाचित मृत्यु भी हो जाए तो वह परलोक में मंगलकारी होती है अनुरक्त न जगती पति यदि सेना स्वामी के प्रति अनुराग रखने वाली प्रिय और हृष्ट पुष्ट हो तो उस थोड़ी सी सेना के द्वारा भी राजा पृथ्वी पर विजय पा सकता है हतो व्योहे धत्वावेत युद्धे संतजन प्रहणाम सी चलो कथाम यदि वह युद्ध में मारा जाए तो स्वर्गलोक के शिखर पर आरूढ़ हो सकता है अथवा यदि उसी ने शत्रु को मार लिया तो वह पृथ्वी का राज्य भोग सकता है जो युद्ध में प्राणों का परित्याग करता है वह इंद्रलोक में जाता है थर्वलोकागम कृत्मृतम गंतमे वनयत अथवा दुर्बल राजा शत्रु में कोमलता लाने के लिए विपक्ष के सभी लोगों को संतुष्ट करके उनके मन में विश्वास जमा कर, उनसे युद्ध बंद करने के लिए अभिनय विनय करें और स्वयं भी उपाय पूर्वक उनके ऊपर विश्वास करें अपचि क्रमीशु क्षिप्रम साम नाम परिसं विलंघय मंत्रेण ततः स्वयं अथवा मधुर वचनों द्वारा विरोधी दल के मंत्री आदि को प्रसन्न करके दुर्ग से पलायन करने का प्रयत्न कुछ काल व्यतीत करके पुरुषों की सम्मति ले अपनी कोई भी संपत्ति अथवा राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न आरम्भ करें श्री महाभारते शांति परवी आप त्रिशद अधिक सततम अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में एक, एक अध्याय पूरा हुआ